हाँ जरूर कर रहा होगा विक्रांत ने भी सहमति जताते हुए कहा मुझे तो लगता है कि हमें सीनियर के ऑर्डर का इंतजार नहीं करना चाहिए हमें अभी से ही इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पर शुरू कर देना चाहिए हाँ सही कह रहे हो नैना ने जवाब दिया मैं ऐसा करती हूँ कि मंजू के बारे में थोड़ा पता लगाने की कोशिश करती हूँ उसके घर जाकर थोड़ा पूछताछ करूंगी और पड़ोसियों से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगी पता लगाती हूँ की वो ऐसा कौन सा काम कर रही थी जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और तुम ये वीडियो देखकर कर ये पता लगाने की कोशिश करो कि साजिद को अगवा करके कौन ले गया था इन दोनों आदमियों की डिटेल निकालने की कोशिश करो ठीक है विक्रांत ने जवाब दिया जो तुमने गाड़ियों की लिस्ट दी थी मैं उसे भी चेक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या उसमें ये हुडई वरना थी जिसमे साजिद को पकड़ कर ले जाया गया था नैना सहमति में से हिलाया इसके बाद यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया ना तो विक्रांत कुछ बोल रहा था और न ही नैना दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से देख रहे थे लेकिन उन्हें आपस में बात करने का कोई के के विक्रांत से नफरत करती थी लेकिन आज सिचुएशन ऐसी बन थी दोनों ज्यादातर वक्त एक साथ बिता रहे थे दोनों ही एक दूसरे पर बिलीव करने लग गए आज की डेट में नैना पूरे ऑफिस में सबसे ज्यादा भरोसा विक्रांत पर ही करती है विक्रांत को भी जब भी कोई केस से रिलेटेड बात करनी होती है तो वो नैना से ही करता है थोड़ी देर तक दोनों शांति से बैठे रहे फिर नैना ने साइलेंस को ब्रेक करते हुए रेस्टोरेंट का धकेलते का। ये लो, जो करना हो, कर लो आज की ट्रीट मेरी तरफ से नहीं विक्रांत ने कुछ सोचते हुए मेनू कार्ड नैना की तरफ सरका दिया तुम करो ऑर्डर और ट्रीट तुम्हारी नहीं मेरी तरफ से होगा नहीं तुम करो ना मैं पे करूंगी अब तो विक्रांत की ईगो पर आगी नहीं मैं किसी लड़की के पैसों पर नहीं खा सकता तुम करो ऑर्डर अभी वैसे भी कल रात तुमने पार्टी दी थी अब रोज रोज सिर्फ तुम ही नहीं खर्च करोगी अरे तो खाने के ही तो पैसे हैं। कौन से बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो तुम ऑर्डर करो ना विक्रांत ने आखिर में हार मान ली लेकिन विक्रांत सक्सेना कोई चीज इतनी आसानी से ही कर दे तो फिर क्या बात है उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा अच्छा ठीक है अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो कोई बात नहीं मैं ऑर्डर कर देता हूँ लेकिन मुझे फिश खाना है फिश फ्राई फिश का का नाम सुनते ही नैना का पारा चढ़ गया दरअसल नैना नॉनवेज ना तो खाती थी और ना ही किसी को खाता हुआ देख सकती थी ये बात विक्रांत को भी भी पता थी। लेकिन फिर भी उसने फिश खाने की बात कर दी थी अब चूंकि नैना ने ट्रीट देने की बात कह दी थी अब भला वो इससे पीछे कैसे हट सकती थी उसने अपने गुस्सों को कंट्रोल करते हुए कहा ठीक है कर लो ऑर्डर लेकिन तुम इस टेबल पर बैठकर नहीं खाओगे जाकर दूसरी टेबल पर खाना क्या क्यों मैं कोई भिखारी थोड़ी ना हूँ वहां क्यों बैठकर खाऊंगा अगर किसी को खाना खिलाया जाता है तो सम्मान से खिलाया जाता है ये क्या बात हुई दूसरे टेबल पर बैठकर खाओ हाँ मुझे फिश देख उल्टी आती है इसलिए कह रही हूँ ना एक जवाब दिया हम्म ये क्या बात हुई मैं खाऊंगा तो यहीं बैठकर खाऊंगा वरना नहीं ऐसा है अगर खाना है तो इज्जत से दूसरी टेबल पर बैठ खा लो वरना दफा हो जाओ यहाँ से अब तक नैना का गुस्सा साथ आसमान पर पहुंच चुका था नहीं जाऊँगा जब मेरा मन होगा तब जाऊंगा तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे डर से चला जाऊंगा क्या समझती क्या हो तुम विक्रांत ने जवाब दे इतना कहते ही वो अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और रेस्टोरेंट के बाहर निकलने लगा अभी वो गेट के पास ही पहुंचा था कि उसे याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले तक वह तो नैना और उसके बीच बड़ी प्यार से बातें हो रही थी अब अचानक से क्या हो गया कुछ समझ नहीं आया कब नॉर्मल बात लड़ाई झगड़े में बदल गई विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि उसके और नैना के बीच कड़ाई इतफ़ाक से होती है या फिर नैना जानबूझकर उससे लड़ने की कोशिश करती है इस वक्त विक्रांत को थोड़ा पछतावा भी हो रहा था अच्छा भला नैना के साथ लंच करने का मौका मिला था लेकिन सारा काम चौपट हो गया खैर विक्रांत अब रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया और सीधे ही ऑफिस के लिए निकल गया अभी नैना और उसके बीच जो बात हुई थी उसके हिसाब से दोनों अपने अपने काम में लग नैना भी ऑफिस के लिए निकल गयी ऑफिस पहुँचते ही उसने टीम बी के सभी एजेंट को मंजू के केस पर काम करने पर लगा दिया अब चूँकी मंजू खुद टीम बी की ऑफिसर थी तो टीम बी के सभी इन्वेस्टिगेटर्स मंजू की मर्डर की सच्चाई सामने लाने को उत्सुक थे तो नैना का इशारा मिलते करने का आने में काफी वक्त इंतजार करना बेवकूफी होगी लेकिन टीम ए की बात दूसरी थी तो क्यूँकी इस टीम का हेड चेतन था और चेतन पुष्कर का बेहद करीबी था वो किसी भी हालत में पुष्कर की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं कर सकता था ऐसे में यहाँ विक्रांत को कोई खास मदद नहीं मिलने वाली थी हाँ उसके जो करीबी दोस्त थे जैसे सुनीधि राघव जतिन ये तीनों जरूर विक्रांत की मदद के लिए हमेशा तैयार थे इन दोनों की मदद के साथ विक्रांत ने काम करना शुरू कर दिया था शाम होते होते उसके काम का रिजल्ट आना भी शुरू हो गया था सबसे पहले तो पता राघव ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से बात करके साजिद को उठाने वाले आदमियों का होलिया बताकर उनके चेहरे का स्केच बनवाना शुरू कर दिया था भले ही उनके चेहरे ठीक न बन पाए, लेकिन शारीरिक गठन की मदद से उन्हें पहचानने में थोड़ी मदद तो मिल ही सकती है विक्रांत ने नैना द्वारा दिए गए वीडियो की गाड़ियों की लिस्ट में से हुंडई को ढूंढने की भी कोशिश शुरू कर दी थी मर्डरर ने गाड़ी पर फेक नंबर प्लेट यूज किया था सो गाड़ी पकड़ना समुद्र में सोई निकालने जैसा ही था इससे विक्रांत को कोई खास सफलता नहीं मिली हाँ राघव ने एक और बात पता कर लिया था मंजू के मर्डर वाली रात हाईवे के पास गुजरने वाली सभी गाड़ियों में लगे कैमरे को राघव ने खंगालना शुरू कर दिया था वैसे तो बहुत कम गाड़ियों में ही फ्रंट रिकॉर्डिंग कैमरा लगा होता है मगर इसे इतफाक कहेंगे कि एक गाड़ी वाले के कैमरे में हाईवे की रिकॉर्डिंग आ गई थी इस वीडियो में दिख रहा था की जिस जगह पर मंजू का मर्डर हुआ था वहाँ से तकरीबन दो मीटर पहले ही रोड को ब्लॉक कर दिया गया था वहाँ कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगाकर रोड को बंद कर दिया गया था ये बात पता चलने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स अबाक रह गए अब तो उन्हें कंफर्म हो गया था कि जरूर इस मर्डर केस में किसी अंदर के आदमी का हाथ है और बेहद चालाकी से प्लानिंग करके मर्डर करवाया गया है क्योंकि तो नॉर्मल मर्डरर के लिए रोड को ब्लॉक करवाना बहुत बड़ी बात है इतने बड़े हाईवे को ब्लॉक करके एक पुलिस ऑफिसर के बीच सड़क पर चाकू घोप मार दिया गया इसमें जरूर कोई न कोई बहुत बड़ी साजिश है